विक्रांत और नैना की लड़ाई में बलि का बकरा था वो क्रिमिनल जब भी नैना विक्रांत पर वार करती या विक्रांत नैना पर वार करता कहीं ना कहीं से चोट उस क्रिमिनल को लगती कई सारे थप्पड़ खाने के बाद और कई सारे घूंसे खाने के बाद वो बेचारा असहाय होकर जमीन पर ही गिर पड़ा नैना उसे पकड़ने के लिए यहां अकेली नहीं आई हुई थी बल्कि उसकी सारी टीम भी यहां पहुंची हुई थी विक्रांत और नैना के बीच युद्ध का ऐलान हो चुका था तभी वहां पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी उन्होंने क्रिमिनल को तब पकड़ लिया लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर नैना मुजरिम को पकड़ने के चक्कर में इस अजनबी से क्यों भिड़ रही है इस वक्त नैना और विक्रांत एक दूसरे को लाल आंखों से घूर रहे थे तभी नैना ने विक्रांत के करीब जाकर उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी विक्रांत थोड़ी दूरी पर जाकर जमीन पर धड़ाम हो गया लेकिन फिर बड़ी फुर्ती से उठते हुए नैना पर टूट पड़ा उठते ही उसने नैना के गालों पर जोरदार तमाचा रख दिया जिससे लड़खड़ाते हुए नैना जमीन पर गिर पड़ी अब वहां पहुंची पुलिस टीम को एहसास हुआ कि ये दोनों मुजरिम की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं तब उन्होंने जाकर नैना को पकड़कर रोकने की कोशिश की फिर भी नैना मानो उसकी गिरफ्त से छूटकर विक्रांत को खा जाने के लिए आतुर हो रही थी विक्रांत ने अपने शर्ट पर लगी मिट्टी को झाड़ते हुए कहा वाह नैना तुम कितनी अच्छी हो न मैंने क्रिमिनल को पकड़ने में तुम्हारी मदद की है और तुमने मुझ पर ही अटैक कर दिया तेरी तो नैना ने दांत पीसते हुए कहा लेकिन तभी उसे वहां की सिचुएशन का अंदाजा हुआ तो फिर उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा विक्रांत आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं मुझे हालांकि वो विक्रांत को चेहरे से नहीं पहचानते थे लेकिन नयना द्वारा उसका नाम लिए जाने पर उन्हें फील हुआ हम्म आज मुझे पता चला कि अपने ही कुत्ते से काटने पर कैसा फील होता है विक्रांत ने अपना बाल ठीक करते हुए कहा और मुझे भी आज ही फील हुआ कि किसी कुत्ते के रास्ते में आ जाने पर कैसा फील होता है नैना भी बोलने में कम नहीं थी अभी तक उसने विक्रांत को हाथ पैर से जवाब दिया था अब वो उसे अपनी जुबान से जवाब दे रही थी लेकिन शायद विक्रांत अभी उससे और ज्यादा लड़ने के मूड में नहीं था तो उसने वहां से जाते हुए कहा मुझे तुमसे बहस करके अपना दिमाग और समय नहीं खराब करना है मैं यहाँ किसी दूसरे कान से आया था विक्रांत तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से आगे बढ़ने लगा अभी नैना ने पीछे से ही चिल्लाते हुए कहा यह हमारे पुलिस स्टेशन का एरिया है यहाँ तुम बिना हमारी मदद के कुछ नहीं कर सकते समझे हमें बताओ तुम्हें क्या काम है विक्रांत ने बिना पीछे मुड़े नैना को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोला तुम बस अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे बहुत मदद होगी मेरे लिए नैना फिर से विक्रांत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी लेकिन अब दर्द के मारे उसके अंदर विक्रांत से भिड़ने की हिम्मत नहीं बची थी तो उसने विक्रांत को जाने देना ही बेहतर समझा विक्रांत लगातार अपने कदम बढ़ाते हुए चला जा रहा था नैना उसे लगातार जाते हुए पीछे से देख रही थी जैसे ही विक्रांत नजरों से ओझल हुआ नैना ने दर्द से कराहते हुए अपने कंधे पर हाथ लगा लिया उधर विक्रांत भी जब आगे बढ़ा तो उसे भी अपनी छाती पर दर्द का एहसास हुआ मानो किसी ने छाती में आग लगा दी हो छाती को सहलाते हुए विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा अब बार कमीनी मिल गई तो जान ले लूंगा इसकी अब तक वो आर्यन शर्मा यहाँ से अपना काम खत्म करके निकल भी गया होगा इस कमीनी के चक्कर में सारा खेल खराब हो गया विक्रांत मन ही मन नैना को गाली देते हुए अपने कदम बढ़ाए जा रहा था थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से उसे अदृश्य शक्ति की फिर से याद आ गई अब उसे एहसास हुआ कि पानी का मतलब जिस औरत से था वो कोई और नहीं बल्कि नैना थी ठीक यार मेरा दिन भी आज कितना खराब विक्रांत अभी यही सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसका हाथ अपनी पॉकेट में चला गया और उसके हाथ में एक वॉलेट आ गया हाथ में वॉलेट आते ही विक्रांत को याद आया कि जब उस भागते हुए क्रिमिनल को टांग फंसा विक्रांत ने ज़मीन पर गिराया था तो उसकी जेब से उसका बटुआ बाहर गिर गया था और फिर जब विक्रांत नैना से भिड़ रहा था तभी जमीन पर गिरने पर अचानक से उसका हाथ उस बटुए पर पड़ गया था फिर आदत के अनुसार विक्रांत ने वो बटुआ उठाकर अपनी जेब में रख लिया था विक्रांत ने अब वो बटुआ अपनी जेब से निकाला और उसे ध्यान से देखने लग गया ये पर्स काफी महंगा मालूम होता था प्योर लैदर का ब्रांडेड पर्स था ये। उसमें कुछ हजार दो हजार रुपये के साथ काफी सारे कागज भी पड़े हुए थे अधिकतर कागज सामान खरीदने की रसीद थी और कुछ लोगों के विजिटिंग कार्ड भी पड़े हुए थे विक्रांत ने फटाफट बटुए में रखा सामान निकाल बाहर फेंकना शुरू कर दिया उसे यह बटुआ पसंद आ चुका था अब वो इसे खुद को गिफ्ट करने जा रहा था बटुए में रखे पैसे को तो उसने तुरंत ही अपने पर्स में ट्रांसफर कर दिया बाकी रखे कागज पर एक एक नजर डालते हुए पर्स को खाली किया जा रहा था पर्स में बहुत सारे पुराने टिकट और रफ एस्टीमेट की पर्ची भी पड़ी हुई थी उसमें एक फोटो का स्लॉट भी था जिसमें एक आदमी की फोटो लगी हुई थी विक्रांत ने सावधानी से फोटो को बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा था फिर उसने थोड़ा सा ताकत लगाते हुए फोटो को बाहर खींचने की कोशिश की ताकत लगाने की वजह से फोटो तो बाहर आ गया साथ ही वो पूरा का पूरा स्लॉट भी पर्स से अलग हो गया जब स्लॉट ही अलग हो गया तो विक्रांत ने सोचा कि इसे फेंक ही देता हूं उसने जमीन पर ही फोटो के स्लॉट को फेंक दिया लेकिन जब वो फोटो स्लॉट नीचे जमीन की ओर गिरा तो उसमें से सिर्फ एक नहीं बल्कि दो फोटो नजर आई विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि यह दूसरी फोटो भी उसी आदमी की होगी लेकिन फिर भी उत्सुकतावश उसने नीचे झुककर जमीन से वो फोटो उठा लिया दरअसल दूसरी फोटो किसी औरत की थी विक्रांत ने बड़े ध्यान से फोटो पर नजर डाली उससे ये औरत कुछ जानी पहचानी से लग रही थी ओह शिट चिट ये क्या था विक्रांत ने उस फोटो वाली महिला को पहचान लिया ये तो अनीता थी अनीता सावरकर रमेश सावरकर की पत्नी अनिता का फोटो देखकर विक्रांत के मन में क्या विचार आए ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को